नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा आप बिल्कुल हेल्दी फील कर रहे हैं और ग्लोबल सबमिट के आए हुए मेहमानों से आपकी मुलाकात हम करा रहे हैं तो अभी नेपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जालंधर सिंह जी जिनसे हम लोग बातें करेंगे जालंधर सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत है। जी, जी जी जी और अपने बारे में बताइए क्या करते हैं आप मेरा नाम हम्म तो अरे वाह ग्लोबल है, ग्लोबल है। आ, तो जी जी जी है। आए हैं तो दो दिन से ये सबमिट आप देख रहे हैं तो क्या फील कर रहे हैं सा का है आ, और सेक्टर आपको पे पे पे हो हो हो गया हो गया क्लाइमेट चेंज या ब्रह्म आ, ये का जो क्टर ने भरा हुआ है बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जयरद्र सिंह जी जो आपने अनुभव किया है हुँ, हुँ, हुँ. बिल्कुर, बिल्कुर। और मैं चाहूँगा कि इस समय को आप जैसे कि आपने दो दिन बढ़िया बिताया है और बहुत सारी ज्ञान की बातें आपके पास हैं तो आपका विचार या मन जब नेपाल जाएंगे तो क्या करेंगे <laughs> ये नहीं तो बहुत ही बेहतर एक एक ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताया गया आत्माओं से के ऊपर उसके जो परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है उसके बारे में एक यथार्थ सत्य भी है उसको मैं समझ रहा हूँ और कोशिश करता हूँ और लोग भी इसको समझ पाए मेरे द्वारा जितना हो सके या ईश्वर या ब्रह्म जो हैं जाने समझ जाए लोग <laughs> जलंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका बहुत ही सुंदर बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि आप जिस पोस्ट पोजिशन पर हैं और आपको काफ़ी लोग सुनेंगे भी तो निश्चित तौर पे ये आपका अनुभव बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगा ऐसी शुभ आशा करता हूँ धन्यवाद शुक्रिया ओम शांति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 नमस्कार अभी आप सुन रहे थे विशेष जालंधर सिंह को और उनके ही साथ आए हैं विनोद जायसवाल जी उनसे भी बातें करते हैं विनोद जायसवाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं जी जी जी हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए हमें नेपाल से बारा जिला के परसोनी गाँव पालिका के हम गाँव पालिका अध्यक्ष हैं और हमारे यहाँ भी ये जो ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र भी चल रहा है अच्छा जी वहाँ पर हमारे जो गाँव पालिका है वहाँ भी हम लोग गाँव पालिका के तरफ से सहयोग करके और ये ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र के भाई जी लोग से सहयोग में वहाँ भी सेंट्रल अभी हाल ही में संचालन में आ गया है जिसमें वाहन जी लोग मुरली सुनाते हैं लोग हम लोग भी समय समय से जाते हैं और यहाँ पर भी भाई जी लोग हम लोगों को यहाँ के समय देखने के लिए और यहाँ के अनुभव करने के लिए हम लोग आए हैं और देखें हम लोग यहाँ की जो ये विश्व के विभिन्न संप्रदाय में विभिन्न धर्म में हुए लोगों को नहीं। नहीं नहीं एक यही एक रास्ता जो ये ब्रह्म कुमारी राज सेवा केंद्र के माध्यम से ये विश्व विश्वविद्यालय ईश्वरीय विश्वविद्यालय है जी, जी नहीं। नहीं। नहीं। के माध्यम से समाज को एकत्रित किया जा सकता है विश्व को एक जगह पर लाया जा सकता है और विश्व में शांति का जो जो शांति लाने का एक जो मार्ग है हम लोग यहाँ पर यहाँ के उस प्रवचन सुनने के हम लोग अनुभव किए हैं और यहाँ के जो भाई लोग बहन जी लोग जो हैं एकदम सादा जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इसी राह में चलने पर विश्व को शांति होगा जैसे हम लोग को महसूस हो रहा है और हम लोग भी अपने अपने सेक्टर में जहा है वहां से वो शांति कुमारी सेवा केंद्र सहयोग करते हैं लोग लोग से जी लोग से सुनने को मिलता है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और बिनोद जायसवाल जी और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुनकर तो बहुत बहुत साधुवाद आपको और मंगल कामनाएँ करते हैं आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़े भी हैं वहां सेंटर है वहां और यहां आकर आपको जो है एक एक्सपीरियंस आपने जो किया है विश्व शांति का अनुभव आपने किया है जो चीज़ें यहां पर देख रहे हैं इन सभी चीज़ों को करने से हमारे जीवन परिवर्तन होगा का बंधन मेरे भैया बंधवा कर जाना दानवी राखी का बंधन प्यारा सारे बंधन से न्यारा राखी का बंधन प्यारा सारे बंधन से न्यारा ज्ञान रत्नों से मेरे भैया तुम सज के जाना ज्ञान रत्नों से मेरे भैया सज के जाना पवित्रता का बंधन मेरे भैया बंधवा कर जाना करना ये पक्का वादा बनना है साहेब ज्यादा करना ये पक् ना है नाहहिब जाना दिव्य गुणों से अपना जीवन चमका कर जाना दिव्य गुणों से अपना जीवन चमका कर जाना पवित्रता का बंधन मेरे भैया तुम का जाना बा को देना भया का जाना खजाना भर के अपने अधिकार का बाबा को देना भैया दान बिकार का जाना खजाना भर के अपने अधिकार पिता का बंधन मेरे भैया बंदवा कर जाना बंद जो ये बंधन बनते हैं वो निर्बन बंद जो ये बंधन बनते बाप दादा को अपने दिल में बसा के जाना बाप दादा को अपने दिल में बसा के जाना पवित्रता का बंधन मेरे भैया बंदवा कर जाना सुख देना सुख लेना सुख लेना दुख किसी को न देना बाबा का मीठा प्यारा बच्चा तू बन कर जाना बाबा का मीठा प्यारा बच्चा तू बन कर जाना पवित्रता का बंधन मेरे भैया बंधवा कर जाना दान का मेरे भैया जाना तुम देकर जाना